ननु सत्यत्व ब्रह्मण्यपि तस्यासिद्धे ब्रह्मणि आगे शंका करते हैं ननु सत्यत्व आत्मा में सत्यत्व सिद्ध है ज्ञानत्व भी सिद्ध है स आत्मा बाधवर्जित तो कहकर सत्यक आत्मा अबाध्य और तो पहले कहा गया है स्वयं एवं अनुभूति तो, तो सत्य और ज्ञान जो ब्रह्म का लक्षण है आत्मा में घट गया सत्यत्व और ज्ञानत्व तो। ये आत्मा में निश्चित तो होने पर भी अनंतम न घटते आत्मा अनंत ये तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि जो अनंत लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो अनंत ब्रह्म में भी नहीं घटता है आत्मा में कहाँ से घटेगा ब्रह्मणी अपनी तस् आसित ब्रह्म में भी अनंत की सिद्धि नहीं है अनंत नहीं है ऐसा शंका करता है पूर्व पक्षी अनंत ब्रह्म में सिद्ध नहीं आत्मा में कहा से होगा इतना शंक ब्रह्मी ताबत तत्ती थी ब्रह्म में पहले तत्थ अनंत साधय साधयेति। प्रथम तावत् ब्रह्म में प्रथम अनंत सिद्ध करते हैं। आगे आत्मा में अनंत बताएंगे न्याशत्न्ोशत निन्ना काल्वा न वस्तु सामिया दानंत्यं ब्रह्मणी ऋधानी व्यापित अंतो न ब्रह्म व्यापक है इसलिए जो व्यापक होगा देश तो उसका परिचे होगा व्यापक के देश का परिचद नहीं होगा न देश तो अंत न देश कृत अंत परिच्छेद नहीं है नित्यत्व तो अपना भी कहा ब्रह्म नित्य है नित्यम सर्वगतम ऐसे श्रुति में कहा गया जो नित्य है वो काल तो परिच्छ उसमें आएगा काल परिचन्न होगा नित्य नहीं।, नहीं।, नहीं क्योंकि काल परिच्छन्न होगा किसी काल में हो किस काल में नहीं हो तो काल परिचन्न होगा देश परिचन्न कैसे होगा किस देश में है किस देश में नहीं घट एक स्थान में है सर्वत्र है इसलिए घट देश परिच्छन्न है घट देश परिचय होगा क्योंकि सर्वत्र नहीं है कही है कहीं नहीं किंतु तो आत्मा ब्रह्म आत्मा नहीं ब्रह्म के लिए कहते है सर्वत्र है इसलिए देशकृत अंत देश के द्वारा परिचय ब्रह्म में नहीं है।, है तो क्या है व्यापित व्यापक जो व्यापक है उसमें देशकृत परिचद नहीं रहेगा जो नित्य है उसमें कालकृत परिचे नहीं होगा ब्रह्म नित्यता ना भी कालतः न वस्तु तो भी वस्तु परिच्छेद वस्तु घाटा होता है क्योंकि घाटा से भिन्न पट है से भिन्न घट है भेद है जब अनुया भाव का प्रतियोगी होता है वो तो वस्तु परिचि है जिससे कोई भिन्न वस्तु है जिससे भिन्न है उसका भेद उसमें रहेगा घाटा से भिन्न पट है भिन्न उसको कहेंगे जिसमें भेद रहता है भेद का अर्थ अन्य भाव अन्य भाव घट का भेद कहीं रहता है पटादी में रहता है तो अनन्या भाव का प्रति घट हो गया इसलिए वस्तु परिचिन्न है क्यूँकी ब्रह्म, ब्रह्म सर्वात्मक है ब्रह्म से बिना क्या क्या है कुछ भी नहीं है सर्वम कर ब्रह्म सर्वात्मक है न वस्तु तो ब्रह्म सर्वात्म आद क्यूं सर्वात्म सर्वात्म अर्थ सर्वात्मक सर्वात्मक होने से वस्तुकृत परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं है तीन प्रकार अंत होता है परिच्छेद सीमा देशकृत कालकृत परिच्छेद घट में है क्योंकि घट का अत्यंता भाव अन्यत्र है जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी होगा और देश परिच्छि है घट है घट अत्यंता भाव प्रतियोगित्व तो है गे, गे। वही देश परिच्छेद है देश परिच्छेद क्या है अत्यंता भाव तो प्रतियोगित्व और देश परिच्छि कौन होगा अत्यंता भाव का प्रतियोगी इसे ध्यान रखना अत्यंता भाव का प्रतियोगिता होगा देश परिच्छिन्न उसमें देश परिच्छेद रहेगा देश परिच्छेद क्या है अत्यंता भाव प्रतियोगित्व अथवा अत्यंत भाव प्रतियोगित्व का क्या अर्थ होगा देश देश परिच्छेद अथवा देश परिचिन्न देश परिच्छि में देश परिचिन तो रहेगा वो क्या है अत्यंत प्रतियोगिवी इसी प्रकार काल परिचि कौन होता है जो ध्वंस का प्रतियोगी हो अथवा प्रागभाव का प्रतियोगी हो घट है काल परिचि उत्पत्ति के पहले घटता, था ध्वस के बाद रहेगा जो उत्पत्ति के पहले नहीं था वो प्रागभाव का प्रतियोगी घट इसलिए काल परिचि ध्वंस का प्रतियोगी घट है घट का ध्वंस होता है ध्वंस प्रतियोगी इसलिए काल परिचि जो ध्वंस का प्रतियोगी हो अथवा काल प्रतियोगी हो वो होता है ध्वंस का प्रतियोगी अथवा प्रतियोगी ध्वंस का प्रतियोगी हो अथवा प्राग भाव का प्रतियोगी हो वो होता है काल परिचि उसमें काल परिच्छेद अथवा काल परिचिन्न तो क्या है ध्वंस प्रतियोगी अथवा प्रागः प्रतियोगी तुम और जो अनुन्य भाव का प्रतियोगी जिससे कोई भिन्न है वह अन्य भाव का प्रतियोगी है वह वस्तु परिचि है घट घट से भिन्न अन्य पदार्थ है इसलिए घट हो गया वस्तु परिचि पट मठ पुस्तक आदि घट नहीं है घट से भिन्न है घट हो गया अनुन्य भाव का प्रतियोगी वस्तु उसी घट में वस्तु अथवा वस्तु परिचिन हो वस्तु परिचिनत्व का एक अर्थ है घट में वस्तु परिचेद है अथवा वस्तु परिचित्व है वो क्या है अन्य भाव प्रतियोगित्व अन्य भाव प्रतियोगित्व ब्रह्म में अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व है क्योंकि सर्वत्र है इसलिए देश परिचिन्न नहीं ब्रह्म में प्राग भाव प्रतियोगित्व अथवा ध्वंस प्रतियोगित्व है क्यों नहीं है ब्रह्म नित्य है नित्य होने का उत्पत्ति नहीं नाश में नहीं अब ब्रह्म में अनन्याभाव प्रतियोगित तो रहेगा क्यों नहीं रहेगा ब्रह्म सर्वात्मक है ब्रह्म से भिन्न कुछ है कुछ भी नहीं है इसलिए सर्वात्म अनंतम ब्रह्म में तीन प्रकार अनंत हो गया देश से अंत नहीं काल से भी अंत नहीं और वस्तु से भी अंत नहीं अनंत हो गया ब्रह्म में अनंत आ गया टीका में न्यापित्वादीति नित्यम विभुम सर्वगतम सु सूक्ष्म देखो नित्य का ब्रह्म नित्य है अभी है व्यापक सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म व्यापक अर्थ हो गया व्यापक होने से देश नहीं अनित्य कहने से काल तभी अंत नहीं आकाश सर्वगत नित्य ये भी तो... कहा गया नित्य है और सर्वगत है आकाश के जैसे तो देश नहीं और कालतवी अंत नहीं नित्यो नित्याम चेतन चेतना कहा गया नित्या नित्य नित्य प्रसिद्ध आकाश आदि वस्तु तो नित्य नहीं है उनमें भी नित्य है नित्यामित नित्यत्व प्रसिद्ध नित्य तो नित्यत्वन तो प्रसिद्ध आकाश आदि उनमें भी नित्य वस्तु पारमार्थिक नित्य है चेतन चेतना नाम चेतन है जीव, उनका जो चेतन है चेतनों का जो चेतन है ब्रह्म है वो कौन से वो नित्य हुआ यहाँ दिया गया इसलिए इसलिए नित्य है नित्य होने के कारण कालतः अंत नहीं होगा इदम इधम सर्व यद आत्मा इत्यादि प्रतिपादनात् ब्रह्मणि ब्रह्मणस, ब्रह्मेद इध्रुतिषु व्यात्व सर्वात्म ब्रमणस्त्रि आनन्त देश काल वस्तुदेतव्यदय आत्मा जत्मिर्वेत ब्रह्म सब ब्रह्म हे ब्रह्म ब्रह्म हे ब्रह्म से भिन्न क्या है कुछ नहीं ब्रह्म सर्व कौन से ब्रह्म से भिन्न है नहीं भगवान भी कहते गीता में वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव सर्वम सर्व वासुदेव से भिन्न कुछ है कुछ भी नहीं ऐसा कौन से क्या हुआ ब्रह्म से भिन्न कुछ है ब्रह्म का भेद कहीं में रहेगा अन्य भाव का प्रतियोगी ब्रह्म बनेगा तो वस्तुकृत परिच्छेद ब्रह्म में रहेगा वस्तु परिच्छन ब्रह्म नहीं है ये इत्यादि सूत्र सु व्यापितो कहा गया नित्यं विभु आकाशवत सर्वगत व्यापित आया नित्य तो भी कहा गया और सर्वात्म तो कहने के लिए तीन इधम सर्व यदात्मा सर्वे तो बहुत ही दो तीन दे दिया सर्वात्म तो प्रतिपादन करने से ब्रह्म त्रिविधम अपने तीनों आनन्त ब्रह्म में है तीन प्रकार अन्य होता है क्योंकि परिचद तीन प्रकार है देश कृत काल और अनंत भी तीन प्रकार हो गया देश तंत्र तो नहीं काल तंत्र तो नहीं वस्तु भी तो अंत नहीं तीनों प्रकार अनंत ब्रह्म में है अनंत क्या है देश काल वस्तु वस्तुकृत परिच्छेद परिच्छेद नहीं हो काल कृत परिच्छेद नहीं हो वस्तु कृत परिच्छेद नहीं हो देश काल वस्तुकृत परिच्छेद अनंत का अर्थ ब्रह्म में ऐसा अनंतम अभ्युपेतव्यम अभ्युपेतव्यम का अर्थ स्वीकर्तव्यम स्वीकार करना चाहिए अभ्यव्य में क्या धातु है इन धातु है हैत्यम स्वीकर्तव्यम अभी उपर्वक इन धातु से भ्याम, भ्याम। के इन है ऋण धातु से तव्य कर दिया धातु का अर्धातु गुण हो गया अभी उप एतव्यम यार्व आधगुण हो गया न न न न ब्रह्मणि केवलं कवल श्रुति युक्ति पीह श्रुति प्रमाण से कहा ब्रह्म अनंत है तीन प्रकार अन्य ब्रह्म में सिद्ध हुआ श्रुति को प्रमाण दे करके अभी कहते केवल श्रुति से ही अन्य ब्रह्म में ये नहीं किंतु युक्ति से भी ब्रह्म में सिद्ध होगा तस्य किसे होगा आद्यादिवश आद्यादि आद्यादिव्य रूप संख्या युक्ति से भी देश कालान्य वस्तूना क्पित मेसादिस्ती ब्रह्म नफुटत देश काल और अन्य वस्तु जितने पदार्थ देश काल अन्य जितने वस्तु है सब माया कल्पित्वाच माया से कल्पित है सदैव समय इधम अगर आशी एक अमेवा द्वितीय इसी में पंचोदेश में आया एक अमेवा द्वितीय में स्वगत सजाते भेद रहित अद्वितीय ब्रह्म था उसके बाद माया से ही ये जगत सौ दिखता है देश की भी उत्पत्ति काल की भी और अन्य वस्तु माया से कल्पित है माया से कल्पित होने से वास्तव है नहीं, uhum, uhum, नहीं है न देशाधिकृत अंत वास्तव कोई देश हो काल हो अन्य वस्तु हो तो ब्रह्म का परिचेदक होगा देश काल वस्तु वास्तव है ही नहीं तो देशाधिकृत अंत ब्रह्म में नहीं है न देशादी अंत क्योंकि ब्रह्म्यम ब्रह्म्यम ब्रह्म होगा? Sprang, में आनन्त्य परिच्छेद राहित हे देश काल परिच्छेदेतूना कल्पित गिवेशन परिचेद का हेतु कौन है देश है काल है अन्य वस्तु देश, देश कृत पर होगा काल वनुषे काल परिचे होगा अन्य वस्तु रहेगा तो वस्तु परिचे होगा ये देश काल और जितने ब्रह्म से भिन्न जितने सब माया से कल कल्पित कलित्व आच आकाश का जिस प्रकार कल्पित वस्तु से अंत नहीं होता है गंधर्व नगर कभी आकाश में बादल है पर्वत के ऊपर से कहीं दिखते है नीचे बादल दिखता है और प्रकाश से कुछ ऐसे चमकीला दिखता है लगता है सब घर बना हुआ है एक नगर वो नगर कौन है कहते गंधर्व लोगों का ही नगर है वो गंधर्व नगर नहीं है ऐसे दिखता है भ्रांति से तो गंधर्व नगर है वास्तव नहीं जैसे रजू सर्फ ऐसे गंधर्व नगर ऐसे कभी आकाश में दिखता है वो तो भ्रांति से गंधर्वनगर कहते हैं। नगर जैसे लगता है कुछ नहीं थोड़ी देर में सुधिया इधर कहीं चला गया देखो कुछ नहीं ऐसे गंधर्व नगर जैसे वास्तव नहीं है वो आकाश का परिचेदक होगा जो वास्तव वस्तु क्या परिचेदक होगा गंधर्व नगर गंधर्व नगर आदि भी गगन शैव जैसे आकाश का परिचे नहीं होता है कल्पित वस्तु से इसी प्रकार न देशादि भी कृत पारमार्थिक परिचे संभव परिचे परिच्छेद परिचे जैसे आकाश में देशादि के द्वारा परिच्छेद नहीं होता है ठीक इस प्रकार क्योंकि गंधर्व नगर आदि कल्पित है ठीक इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न सब कुछ कल्पित है पारमार्थिक परिच्छेद ब्रह्म में संभव नहीं है या तो अतः जिस कारण से इसलिए ब्रह्मण्य व्यक्तमेव नहीं परिचेदीनु पर स्पष्ट है तदेत सत्यमात्मा ब्रह्म ब्रह्मत्म ब्रह्मत्में अंसा नहीं चाहिए विचिकितमसीहो दें ब्रह्म तदैतत्सत आत्मा ब्रह्म निशिह उपनिषदे सत्य ही आत्मा वही ब्रह्म ही है इस है अनंत हे स्पष्टे अन्य देखो आत्मा ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है ब्रह्म आत्म एक बार कहते है सत्य आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा ही है तो आत्मा ब्रह्म में भेद है ब्रह्म आत्मा ही है, आत्मा ब्रह्म है अत्र निकित्सम इसमें संशय नहीं करना है विचिकित्सा संशय नहीं करना चाहिए इति ओम सत्यम आत्म सत्य ब्रह्म आत्मा ही है नृसिह देव ब्रह्म भवती वो नृसिह भगवान देव है वही आत्मा वही ब्रह्म है ये उदाहरण देते हैं ब्रह्म आत्मा एक है अयम आत्मा ब्रह्म ये मांडू के उपनिषद में ये आत्मा ही ब्रह्म है इत्यादि भी श्रुति भी आत्मनो ब्रह्मा भेद तस्यापि प्रतिपादना तात्पर्य इत्यादि श्रुति बहुत है आत्मा में ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करते हैं आत्मनो ब्रह्म भेद प्रतिपादन करने से ब्रह्म अनंत निश्चित हो गया श्रुति के द्वारा युक्ति से भी सिद्ध हो गया अब ब्रह्म आत्मा एक है इसे बहुत सुन करने वाली इसलिए तस्य का आनंत सिम आत्मा में भी अनंतम निश्चित हुआ इसमें इति तात्पर्यम इसका यह तात्पर्य है जडस्य जगतो नन जड से जगत ब्रह्मण्ड पेदक चेतनजीवर तदसंभवाद तत्तपरछेदन ब्रमणो न संगेत इत्याश्य तरपाधिकार न तोर वास्तवपरछेदेतुति जितने सब देश काल अन्य वस्तु माया से कल्पित है शंका करते जड़ से जगत है जड़ जो जगत है ब्रह्म में आरोपित है देश काल वस्तु ब्रह्म में आरोपित है आरोपित होने से कल्पित है आरोपित का अर्थ तो ब्रह्म परिचेदभावी देश काल वस्तु जितने जगत जड़ वस्तु है उसी के द्वारा कल्पित होने के कारण ब्रह्म का परिचेदक नहीं होगी ब्रह्म का परिचेद जड़ वस्तु नहीं होगा क्योंकि वो कल्पित है तो किंतु जो चेतन है जीव और ईश्वर ये तो असंभवात अर्थात तो कल्पित्वअभाव तो ये तो आरोपित नहीं है चेतन जीव और ईश्वर तो कल्पित नहीं है तद तो असंभवाद कल्पित आरोपित्वअसंभवात आरोपित नहीं होने से तत्कृत तो परिच्छेदे सत्य है जीव ईश्वर सत्य है या कल्पित है सत्य है तो उसके द्वारा परिचे हो जाएगा तत्कृत परिच्छेद ब्रह्म में आ गया तो आनन्त ब्राह्मण न संग ब्रह्म में आनन्त संगत नहीं है ऐसा शंका करने पर उत्तर देते हैं जो जीव और ईश्वर है ये उपाधि के कारण जीव तो ईश्वर तो आते है तय पे औपाधिक रूप तो जीव भी औपाधिक है ईश्वर भी औपाधिक है उपाधि के कारण जीव ईश्वर है शुद्ध चैतन्य ना तो जीव है ना तो ईश्वर है उपाधि को लेकर के ही जीव ईश्वर पहले आया था माया उपाधि हो तो ईश्वर उपाधि से जीव शुद्ध सत्य प्रधान माया प्रधान ऐसे बताया था अब यहाँ भी बताएंगे माया उपाधि के होने से ईश्वर शुद्ध चैतन्य ही सत्य है और ईश्वर जीव है औपाधिक है उपाधि के कारण दो रूप होते है इसलिए वो भी औपाधिक होने से क्या हुआ वास्तव परिच्छेद हेतु तो नहीं होगा तय जो उपाधि कहे वो पारमार्थिक है औपाधि कौन से पारमार्थिक नहीं है जैसे जल में अग्नि के संबंध करें तो जल गर्म हो जाता है तो जल का वास्तव में उष्ण स्पर्श और जल का स्वभाव है शीत थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाता है उपाधि के कारण इस प्रकार किसी उपाधि को लेकर के ही जीव जगह जीव और ईश्वर होते है पारमार्थी नहीं है पारमार्थी तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म उसे भिन्न कुछ भी नहीं है इसलिए पारमार्थिक तो नयोर अभी वास्तव परिचद हेतु तम तय होकर जीव ईश्वर जीव और ईश्वर पारमार्थिक परिचद का हेतु नहीं होंगे वास्तव परिचद हेतु नहीं कल्पित परिचद मान लो कि वास्तव परिचय हेतु तो नहीं होंगे तो तो इसे अभिप्राय से कहते है सत्य ज्ञान अन यदान ब्रह्म तद वस्तुत ईश्वरचविवय सत्यं यत् यद्रह्म जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ये लक्षण किया गया तैत रूपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जो सत्य है ज्ञान है, है, वही है। तद वस्तु ब्रह्म ही पार्थिक है तरत्व जीवत्व च उपाधिवय कल्पित तत्य से ब्रह्मण सत्य जो ब्रह्म है उसमें दो एक ईश्वरत्व जीवत् ये दोनों कल उपाधि दो कल्पित द्व उपाधि के द्वारा कल्पित एक उपाधि से कल्पित माया उपाधि से और जीवत्व भी उपाधि से कल को शिउ उ से कल्पित है अविद्या से कल यदनो कल्पित है, है। सत्यमीति यद्याप्र तस्तु तदेव पारिक्रमण योक प्रसिद्ध जीवत्व कल्पितम् अतः कल्पितत्वादेव भावः ज्ञान अनंतलेना वस्तु का अर्थ करते तदेव ब्रह्म वास्तव है तदेव पारमर्थि एक ब्रह्म पारमर्थिक सत्य हैिन्न कोई भी सत्य नहीं त्रमण तस्तः ब्रह्मण तत्थर जीवत्व ईश्वर जीवत्व कहाँ से योक प्रसिद्ध ईश्वर जीवत्व ब्रह्म मे ईश्वर जीवत्लोक प्रसिद्ध हे तक्ष्यम उपाधि कल ईश्वर कल्पित हे उपाधि के द्वारा जीवत्व भी कल्पित है उपाधि के द्वारा उपाधि क्या है वक्षम आगे कहने वाले आगे कहे जाने वाले दो उपाधि के द्वारा कल्पित है ईश्वरत्व भी कल्पित है जीवत्व भी कल्पित है किसमें तस्या ब्रह्मण ब्रह्म में ईश्वरत्व और जीवत्व दो उपाधि के द्वारा कल्पित है अत कल्पित आदेव इसलिए क्या हुआ जीव ईश्वर दोनों कल्पित हो गया उपाधि कहे जो कल्पित हो जाएगा तो वो पारमार्थिक हुआ कल्पित तो तो कल्पित तो होने से ही जड़वत जड़ जैसे कल्पित तो होने के कारण ब्रह्म का परिचेद नहीं होते हैं इसी प्रकार जीव ईश्वर दोनों भी चेतन होने पर भी कल्पित तो होने के कारण तत्व परिचेद्रम्हण परिचेद ब्रह्म का परिचेद नहीं होंगे जीव ईश्वर भी ये भाव अभिप्राय है दो उपाधि से कल्पित बताया अभी क्या उपाधि द्व आगे बताते हैं किं तदुपाधि दया इत्याकांक्षाया तदुभ क्रमे न दिदर्श ईश्वर आदो ईश्वर उपाधि भूता शक्ति निरूपयती किन्न तद उपाधि द्व उपाधि के द्वारा ईश्वर जीवत्व कल्पित कहा उपाधिद्वय किम इत्याकांक्षा होने पर जानने की इच्छा शंका होने पर तद उभयम क्रमें दिदर्शय उपाधिद्वय को क्रमशर्शय दर्शय तुम इच्छु दिखाना चाहते है वही क्रमश दिखाएंगे आदो ईश्वर उपाधि भूताम शक्ति में निरूपयती की उपाधि ये शक्ति है माया है और शक्ति का निरूपण पहले करते हैं ईश्वर की उपाधि आगे जीव उपाधि कहेंगे शक्तिरस्ि सर्वस्तुनिया आनंदमय गूढ़ा सर्वु भू वस्तुषु ऐश्वरी शक्ति सर्ववस्तु नियामिका अस्ति कोई शक्ति है ऐश्वरी ईश्वर से ऐश्वरी ईश्वर की कोई शक्ति है और शक्ति कैसा है सर्ववस्तु नियामिका सब वस्तु को नियमन करने वाली कोई शक्ति है ईश्वर की वो कहा है आनंदमय आरभ्य सर्वे सु गुढ़ आनंदमय कोष से लेकर छिपा हुआ है इसलिए दिखती नहीं है सर्वस्त गुड़ है उपलब्ध नहीं होती है ऐसे शक्ति है सर्वस्तु में स्थित है ईश्वर की शक्ति है वही उपाधि है शक्ति रीति ऐश्वरीय ईश्वर उपाधि ईश्वर संबंधी ने सत् ऐश्वरी ईश्वर संबंधी संबंधी क्यूँकी ईश्वर उपाधि तीधि है इसलिए ईश्वर संबंधी नहीं कोई शक्ति है काचित का कहा श्लोक में कोई सिद्धा नहीं कह सकते क्या है कुछ शक्ति है क्योंकि वो शक्ति को सत कहेंगे या असत कहेंगे या उभय कहेंगे सत्य कह सत बाध नहीं होता है सच्चे न हो तो उसका बाध नहीं होना चाहिए किन्तु ज्ञान होने पर माया का विवाद हो जाता है एक शुद्ध ब्रह्म से भिन्ना माया नामक वस्तु नहीं है और असत कहेंगे असत्य है न प्रतीयत असत्य की प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं होता है और असत्य उसका कार्य भी नहीं होता है बंध्या पुत्र ससाण का कार्य प्रती का होती है इसलिए असत्य न प्रतीयत और माया शक्ति का कार्य प्रत्यक्ष होता है इसलिए असत्य भी नहीं शक्ति माया सत्य भी सत्य भी नहीं असति भी नहीं असत उभ रूप कोई पदार्थ है ही नहीं ये भी नहीं हो सकता है इसलिए उसको कहते अनिर्वचनिया सत्य असत्य ने निर्भ तुम असत्या इसलिए अनिर्वचनिया देखो रो रही सूत्र लगा है? रोरी लगने का आदि क्या सूत्र लग गया तभी बताओ हाँ।, हाँ।, हाँ जिसको पूछेंगे बोलना ऐसा नहीं रोरी लगने का आदि क्या सूत्र लगा मालूम है नहीं ऐसा हाँ, बोलो जैसे सुन नहीं कैसे से के लोप भी दीर्घ हो गया नहीं तो भीष का भी होना चाहिए के साँ को रू हुआ भी के सकार को रैसे होगा रू रेप के लोप कैसे हुआ क्या हाँ भो देखो <laughs> रोरी से लोप लोपहाक्ति सदस्य निर्वतु असख्या सद असतवादि रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता पुस्तक में नहीं लिखो क्या करते हो मैं कितने बार बताया पुस्तक में नहीं लेखना नोटबुक लिखो फिर देखो तैयार करो सदस्यवादिवीर रूपेर निर्वतुम असख्या सदसत्व आदि रूप से निर्वचन नहीं की जा सकती है हो सकती है सर्व वस्तु नियामिका सर्वेश नियामिका सब वस्तु का नियमन करने वाली एक उपनिषद में आया अंतर्यामी ब्राह्मण अंतर्यामी ब्राह्मण में सर्वेशाम, अंतर्यामी ब्राह्मणोक्ता अंतर्यामी ब्राह्मण में जो कहे गये क्या क्या कहे गये पृथ्वी आदि नाम पृथ्वी चंद्र सूर्य आदि सब सब है नियम्य सबका नियमन करने वाले सब के अंदर एक अंतर्यामी है पृथ्वी के अंदर भी है सूर्य के अंदर भी है सब के अंदर है जल अज वायु आकाश सब के अंदर है अंतर्यामी पृथ्वी आदि हो गए नियम्य उनको नियमन करने वाले नियम वस्तु नाम नियमन कर शक्ति है नियमन करने वाले शक्ति है सब सा कुतोवा इत्या हा सा सकती, तो सकती कहा है कुतोवा क्यों पलब्ध नहीं होती कहते से कहते हैं आनंदमय आनंदमय कौश लेकर के संपूर्ण सर्वत्र आनंदमय आनंदमयादी ब्रह्म वस्तुषु गर्तो नोपल आनंदम्या आनंदम्या ये ते आनंदम्या आनंदम्या में में है। सु, ते से लेकर के ब्रह्मांड ले करवे वस्तु सब वस्तु में गुढ़ चीपा हुआ है अत नोपलब्ध थे इसलिए उपलब्ध नहीं होती किन्तु शक्ति वस्तु में है जो कि ईश्वरी की उपाधि है तो। शक्तिरस्त्री कामिका आनंदमया पूर्णमिदं सर्वषु पूर्णमीदर्णमुद्यूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांति